अब विद दिशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो विद्यार्थियों में विद्या के गर्भ को धारण करते हैं वे मेघ के सदृश सबके सुख कारक होते हैं भावार्थ जो विद्वान जन सबके लिए सुख विद्या और विज्ञान का सेवन करते हुए अग्नि आदि की विद्या को सबके लिए देते हैं वे ही उत्तम होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य विज्ञान को बढ़ाते दुष्टों का निवारण करते और द्वेष आदि दोषों से रहित सनातन सत्य को धारण करते हैं वे अत्यंत प्रशंसा के योग्य होते हैं फिर मनुष्यों को उत्तम बुद्धि कैसे प्राप्त होनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपटोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि परस्पर में मित्र होकर बुद्धि को बढ़ा औरों के लिए विशेष ज्ञान अच्छे प्रकार दें जैसे वैश्य धन को प्राप्त होकर बढ़ता है वैसे उत्तम बुद्धि को पाकर बढ़ें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य सर्वदा सत्य आचरण से युक्त होकर सबके उपकार को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में धर्मात्मा गिने जाते हैं फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे प्रभात वेला में प्राणी प्रसन्न होते हैं वैसे ही संदेह रहित होकर मनुष्य आनंदित होते हैं फिर सूर्य के समान मनुष्य क्या करें उसका उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिस सूर्य में सात तत्व हैं और जो अपने चक्र को छोड़ के इधर-उधर नहीं जाता है और बहुत भूगोलो के मध्य में एक ही प्रकाशित है वैसे ही सब पुरुष होवें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य सूर्य और जल आदि की विद्याओं को जान के नौका आदि को चलावें वे लक्ष्मीवान होते हैं जो मनुष्य उत्तम बुद्ध की याचना करते हैं वे विद्वान होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो बुद्धिमान धनवान और बल से युक्त होकर सबकी रक्षा करते हैं वे दुखों के पार होते हैं इस सुक्त में सूर्य और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 45वां सुक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 46वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में शिल्प विद्या का विद्वान रथों को रचकर सुख से मार्ग को जाता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्वानों से उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़े कार्य को सिद्ध करते हैं वैसे ही प्राप्त हुई विद्या और शिक्षा जिनको ऐसे मनुष्य कार्य की सिद्धि को प्राप्त होते हैं मनुष्यों को विद्यादादि विद्या अवश्य स्वीकार करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोगों को चाहिए कि विद्या शरीर बल और योग की वृद्धि करके अग्नि आदि विद्या का स्वीकार करें इस सृष्टि में मनुष्य को क्या-क्या जानना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्यों को विद्या दिव्य अवश्य स्वीकार करनी चाहिए अवश्य मनुष्यों को ईश्वर आदिकों का सेवन करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य ईश्वर आदि पदार्थों की सेवा करते हैं वे जानने योग्य पदार्थों के जानने वाले होते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य वायु के गुणों को विशेष कर जानें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 प्रशंसित न्याय के विधान कर संपूर्ण प्रजा की विनती सुन के न्याय करें वे विनय युक्त होते हैं राजा के समान राजपत्नी न्याय करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे राजा लोग पुरुषों का न्याय कर वैसे ही स्त्रियों के न्याय को रानियां करें राजा के समान रानी इस्त्रियों का न्याय करें इस विशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे राजाओं के समीब गुपतोपमा अलंकार है पुरुष मंत्री होते हैं वैसे रानियों के समीप स्त्रियां मंत्री होवें यह श्रीमद् परम हंस परब्रज का आचार्य महाविद्वान विरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी जी के रचे हुए उत्तम प्रमाण युक्त ऋग्वेद भाष्य के पांचवें मंडल में 46वां सूक्त और चतुर्थ अष्टक में द्वितीय अध्याय और 28वां वर्ग समाप्त हुआ अथ तृतीयो अध्याय आरंभ ॐ विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अब सात ऋचा वाले 47वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में स्त्री पुरुषों के गुणों को कहते हैं भावार्थक इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जो माता 5वें वर्ष के प्रारंभ होने तक संतानों को बोध देकर 5वें वर्ष में पिता को सौंपती है और पिता भी 3 वर्ष पर्यंत शिक्षा देकर आचार्यों को पुत्रों को और आचार्य की स्त्री को कन्याओं को ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण करने के लिए सौंपता है वे आचार्य आदि भी नियत समय पर्यंत ब्रह्मचर्य को समाप्त कराके और विद्याओं को प्राप्त कराके तथा व्यवहार की शिक्षा देकर गृहस्थ्रम में प्रविष्ट कराते हैं वे आचार्य और आचार्या कुल के पोषक और शोभा कारक होते हैं अब मनुष्यों को कार्य कारण से विस्तृत अनंत पदार्थों को जानकर कार्य सिद्ध करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जो आकाश आदि अनंत पदार्थ हैं उसमें वर्तमान असंख्य परमाणु और कारण के मध्य में कारण से उत्पन्न हुए सूर्य और प्रकाश के सदृश विस्तृत हैं फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप लोग कार्य और कारण को जानकर उनके संयोग से उत्पन्न हुए वस्तुओं को कार्यों में उपयुक्त करके अपने अभिष्ट की सिद्धि करें मनुष्यों को चाहिए कि पृथ्वी आदि तत्व जगत के पालक हैं ऐसा जानें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस संसार के धारण करने वाले पृथ्वी जल तेज और पवन हैं और वे कारण से उत्पन्न होकर उपयुक्त होते हैं फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे रात दिन क्रम से व्यवहार करते हैं वैसे क्रम से आहार विहार करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए मनुष्यों को चाहिए की युवा अवस्था में ही स्वयंवर विवाह कर इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो स्त्री और पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्याओं को पढ़कर युवावस्था में वर्तमान गृहस्थ्रम की कामना करते हुए परस्पर प्रीति से स्वयंवर विवाह करके धर्म से संतानों को उत्पन्न कर और उत्तम प्रकार शिक्षा देकर शरीर और आत्मा के बल का विस्तार करते हैं और जैसे वस्तुओं से शरीर को वैसे गृहस्थ्रम के व्यवहार का आच्छादन करके आनंद करते हैं भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता विद्वानों और अध्यापकों का सत्कार करते हैं वे ही सुख को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में स्त्री पुरुष आदि के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 47वां सुक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 48वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि निरंतर इस प्रकार से इच्छा करें जिससे राज्य यश और धर्म बढ़े वैसे ही स्वीकार करके अनुष्ठान करें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों आप लोग विद्वानों के संग की कामना करते हुए संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण कीजिए फिर स्त्री पुरुष कैसे व्यवहार करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो स्त्री और पुरुष भय रहित हों तो सूर्य और बिजली के सदृश दिन रात पुरुषार्थ को करके ऐश्वर्य से प्रकाशित हों